वचनामृत परिच्छेद ४९ अगस्त आधार में देवी। में देवी विष्णुपुर का दर्शन लगभग दो या तीन बजे होंगे इसी समय भक्त वीर सेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठे उन्होंने पूछा आपकी तबियत कैसी है श्री रामकृष्ण ने कहा शरीर तो अच्छा ही है पर मेरे मन में थोड़ी बेथा हो रही है इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की देवी की चर्चा छिड़ी श्री रामकृष्ण मैं भी सिंह के दर्शन करने गया था चासा धोबीपाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी मकान टूटा फूटा था क्योंकि मल्लिक गरीब हो गए थे कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी कहीं काई जम गई थी और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झरझर कर गिर रही थी दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो स्त्री देखी वह स्त्री इसमें नहीं थी मास्टर से अच्छा इसका क्या अर्थ है बतलाओ तो सही मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे श्री रामकृष्ण बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है संस्कार प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती है उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंह का चेहरा जगमगा रहा है आविर्भाव मानना ही पड़ता है मैं एक बार विष्णुपुर गया था वहाँ राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं वहाँ मृणमयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है मंदिर के पास ही कृष्ण बांध लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं तालाब में मुझे उपटन के मसाले की गंध मिली भला भला ऐसा क्यों हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृणमयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे मसाला चढ़ाती हैं तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई उस समय तक विग्रह नहीं देखा था भावावेश में मुझे वही मृणमयी देवी के दर्शन हुए कटी तक भक्त का सुख दुख इसी बीच में दूसरे भक्त आजुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी किसी एक ने कहा कि याकूब खां काबुल के अमीर राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं श्री कृष्ण देव को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर को एक का एक बड़ा भक्त है श्री राम की बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है कवि कंकड़ चंडी में लिखा है कि कालूवीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था कालूवीर भगवती का वर पुत्र था फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था उसकी माँ खुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी यहाँ तक कि वह शमशान में काट डाल, डालने के लिए ले जाया गया एक लकड़हारा परम भक्त था उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा मास्टर केवल कारावासी क्यों शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है उसी को छूट जाना चाहिए था श्री राम की बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया उसके सारे पाप तो छूट गए पर कानापन दूर नहीं हुआ सभी हंसे उसे अपना पुरजन्म का फल भोगना था वही वह भोगता रहा मास्टर जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता श्री रामकृष्ण देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ उनकी तरह ज्ञानी उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं